लाडली लाडली लाडली लाडली लाडली लाडली लाडली प्रज मंडल आप सभी भक्तमाल कथा से परिचित है फिर भी बहुत से नए श्रोता जो पहली बार श्री श्री भक्तमाल कथा का श्रवण कर रहे हैं कुछ लोग पंडाल में आसीन होकर कुछ लोग संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठे ही इस कथा का श्रवण कर रहे हैं मैं बताना चाहूंगा श्री भक्तमाल कथा का प्रगट कैसे हुआ इसकी रचयता और भक्तमाल कथा का महात्म है इसका प्रभाव क्या है सूत्र रूप से सूक्ष्म रूप से भक्तमाल का साधारण अर्थ है भक्तों की माला जो भक्त और भगवान दोनों को ही प्रिय है भक्तों की समाला को भक्त और भगवान दोनों अपने हृदय से लगाते हैं इस भक्तमाल का रस स्वयं प्रभु लेते हैं भक्तों का चरित्र भक्तमाल का साधारण अर्थ कर दे तो भक्तों का जीवन चरित्र भक्तों के साथ प्रभु के जो खेल हुए हैं जो रसमई क्रीड़ाएं हुई हैं उन क्रीड़ाओं को सुनते हुए प्रभु भी आनंद मगन हो जाते हैं जैसे श्रीमद भागवत के जो मुख्य श्रोता हैं, वो तो भक्तराज राज जी है इसी प्रकार भक्तमाल ग्रंथ के जो मुख्य श्रोता हैं वो स्वयं मेरे प्रभु हैं भक्तमाल कथा में आप भले ही कथा प्रारंभ होने से बाद आए लेकिन मेरे प्रभु इस कथा से प्रारंभ होने से पहले ही आकर के विराजमान हो जाते हैं कल भक्तमाल ग्रंथ की शोभा यात्रा आपके शहर यमुनगर में हुई और कल जो हमने नजारा देखा भगवान कल कितने प्रसन्न हुए कि मेरे भक्तों की गाथा भक्तमाल ग्रंथ की शोभा यात्रा है तो मैं पूरे यमुनगर को पहले धो दूं, पवित्र कर दूं, पहले मेरे प्रभु ने स्वयं इंद्रदेव से आज्ञा करके पूरे यमुनगर में बरसात की है गलियों को साफ किया है पूरे शहर को धो दिया पवित्र कर दिया अब भक्तमाल ग्रंथ की शोभा यात्रा निकलेगी हम सब सोच रहे थे कि अप्रैल में गर्मी बहुत पड़ती है शोभा यात्रा गर्मी में कैसे निकली कैसे माताएं चलेंगी दो किलोमीटर पैदल लेकिन प्रभु का विधान देखो एक बार तो मैंने फोन पे कह दिया कि कैंसिल कर दो लेकिन प्रभु का विधान देखो प्रभु अपनी प्रसन्नता कितनी प्रकट कर रहे थे कल कितना ठंडा मौसम रहा कल का आप सब लोगों ने देखा और शोभा यात्रा के तो कहने ही क्या है ऐसी शोभा यात्रा हमने अपने जीवन में पहली बार देखी कहां, कहां से माता आ गई थी बहुत लोगों ने मुझसे कहा ऐसा मैं सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी लंबी यात्रा इतनी माताएं आ जाएंगी निकल निकल के, आएंगी क्यों नहीं प्रभु ने अपने भक्तों का जो चरित्र है भक्त माल ग्रंथ उसकी शोभा यात्रा में शोभा जो बढ़ानी थी ये प्रभु का अपना काम था जैसे भक्त भगवान की शोभा बढ़ाते हैं ऐसी भगवान अपने भक्तों की शोभा बढ़ाते हैं और कल कितना अच्छा लग रहा था सब पीले वस्त्रों में सबके पास पीली चुनिया बहुत आनंद कल प्रभु विशेष प्रसन्न हो रहे थे आप सब लोगों ने प्रत्यक्ष में अनुभव किया होगा ये भक्तमाल कथा समाधि भाषा की कथा है भक्तमाल ग्रंथ जो लिखा गया है इसकी रचना जो हुई है सुनकर नहीं हुई है कहीं पढ़कर नहीं हुई है स्वयं भक्तों ने श्री नाभाजी महाराज के सन्मुख प्रकट होकर के अपना चरित्र लिखाया है अपना जीवन परिचय दिया है जयपुर में गलिता गद्दी जहां बैठकर के ग्रंथ की रचना हुई वहां बैठे बैठे नाबाजी केवल पृथ्वी के नहीं स्मस्त ब्रह्मांड में जहां जहां भी भक्त हुए हैं सबका चरित्र लिखा यहां तक की देखो आपके यमनगर जगाधरी के पास में बूढ़िया ग्राम है आज से कोई आठ दस साल पहले कोई जानता भी नहीं था अब लोगों को परिचय हुआ यहां एक बहुत बड़े भक्त संत हो चुके हैं श्री शोभुराम देवाचार्य जी महाराज हमारी ही गुरु परंपरा में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज हुए हैं मथुरा में उन्हीं के परम कृपा पात्र उनके द्वादश शिष्यों में प्रधान ज्येष्ठ जो थे शोभुराम देवाचार्य जी उनकी जन्मस्थली उनकी साधना स्थली उनकी कर्मस्थली उनकी बालीला स्थली आपका बूढ़िया ग्राम हम कई बार गए लोगों से पूछा मैंने कि यहां पर ऐसे ऐसे बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं भक्तमाल ग्रंथ में उनकी चर्चाई है कथाई है किसी को पता ही नहीं था एक मंदिर अवश्य था लोगों को पता नहीं कि यह मंदिर किसका है नाम भी परिवर्तित तो हो गया यद्यपि भक्तमाल ग्रंथ में है शोभुराम देवाचार्य जी महाराज और वहां पर नाम लिखा था शोभा राम लोगों को पता ही नहीं कि शोभा हैं कौन देखो आप लोगों को नहीं पता कि आपके पड़ोस में आज से 500 साल पहले कितनी बड़ी हस्ती संत हो चुके हैं जिनकी कथा स्वयं भक्तमाल में आप नहीं जानते पड़ोसी होकर भी और देखो तो जयपुर में बैठे बैठे श्री नाभाजी महाराज पूरे विश्व भर के भक्तों का चरित्र लिख रहे हैं आपके बूढ़िया का चरित्र भी आया है आपके जगाधरी का यमुनगर का तीन चरित्र हैं भक्तमाल में कैसे लिखा उन्होंने ग्रंथ को जयपुर में बैठकर पहाड़ी की चोटी पर इस ग्रंथ को कैसे लिखा पढ़ के नहीं सुन के नहीं दिव्य दृष्टि से अवलोकन किया कैसी ये शक्ति प्राप्त हुई इसकी छोटी सी कथा सूत्र रूप में आपको बता रहे हैं फिर आगे चलते हैं इनके गुरुदेव भगवान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ये श्री कृष्णदास पायहारी जी महाराज के परम कृपा पात्र उनके शिष्य रहे हैं रामानंद संप्रदाय से श्री रामानंद स्वामी जी के आप सब जानते हैं नाम बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने श्री कबीरदास जी महाराज संत पीपा जी रविदास जी के जो गुरु हुए हैं श्री स्वामी रामानंद जी महाराज उन्हीं के परम कृपा पात्र श्री आनंद जी महाराज उन्हीं आनंद जी महाराज के शिष्य हैं श्री कृष्णदास पायहारी जी इन्हीं श्री कृष्णदास पायहारी जी के शिष्य हैं श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज इन्हीं अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य हैं श्री नाभाजी महाराज जिन्होंने अपने गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की कृपा से इस ग्रंथ का सृजन किया है ये शक्ति कैसे आई है यद्यपि कहा है भक्तमाल ग्रंथ के जो रचयिता हैं, श्री नाभाजी महाराज ये जन्मांध थे जन्म से सूर्यदास थे माता पिता अकाल पीड़ित अवस्था में जब भोजन की व्यवस्था नहीं हुई बाल को अनाथ की तरह छोड़ गए वन में अकेला बालक बिल खड़ा था यात्रा करते संयोग बना प्रभु का विधान श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज एवं इन्हीं के बड़े गुरु भाई श्री कीलदेव जी महाराज उधर से जंगल से निकले देखा बालक के रोने की आवाज आई, पास में गए बालक कुछ देख नहीं पाता था पांच अवस्थ की अवस्था छोटा सा बालक पूछा तुम कौन हो यहां अकेले कैसे तुम्हारे माता पिता कौन है बालक क्या बताए अपना आध्यात्म परिचय दिए है देह का परिचय है देकर के अपनी आत्मा का परिचय दिया है सुन करके उत्तर अग्रतेवाचार्य जी महाराज कीलदेव महाराज समझ गए कोई दिव्या बालक है कोई महान हस्ती है जैसे गृहस्तों के हाथ यहां पुत्र भाग्य से होता है ऐसी गुरुओं के हाथ संतों के यहां सदपात्र सद, सद शिष्य भाग्य से मिलता है लोग कहते हैं कि गुरु बनाओ जानकर पानी पियो छान कर लेकिन हम कहते हैं शिष्य बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर हर व्यक्ति शिष्य बनने का अधिकारी नहीं होता जैसे गृहस्थ तरसता है कि हमारे यहां सुयोग्य संतान हो ऐसी हर संद तरसता है कि हमारा सेवक हमारा शिष्य ऐसा हो जैसा हम चाहते और वैसे ही प्राप्त हो गया अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने जल हाथ में लिया इष्ट मंत्र से अभिमंत्रित करके जल को उसकी आंखों पे छींटा मारा आंखें खुल गई दिखने लग गया चरणों में गिर गए बाल को अपने साथ जयपुर ले आए संतों के सेवा में रख लिया संत सेवा का महात्म बताया अब वहां जाकर संत सेवा करने लगे केल देव स्वामी जी की आज्ञा से अग्रदेवाचार्य जी ने पंच संस्कार पूर्ण वैष्णवी दीक्षा दी शिक्षा दीक्षा दे करके संतों की सेवा में लगा दिया इनका ऐसा दिव्य संस्कार था कभी अमनिया नहीं खाते थे पहले प्रभु को भोग लगा हो उसके बाद संतों ने पाया हो और उनसे जो भी बचे उसी से उद कर दे भगवान को भोग लगा हो तो प्रसाद है और भगवान का भोग लगा जब संत पा लेते हैं उनसे जो बचता है शीत प्रसादी वो महाप्रसाद है महाप्रसाद का सेवन करते थे श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ प्रणाम तन मन दोनों पवित्र हो गए केवल संत सेवा से यद्यपि नाम जब भजन चिंतन ध्यान सब करते थे लेकिन मुख्य इनकी उपासना केवल संत सेवा और संतों की शीत प्रसादी का भक्षण करना, यही इनकी भक्ति का मुख्य अंग था गुरु के प्रति कितनी निष्ठा थी संतों के प्रति कितनी निष्ठा थी एक दिन सदगुरुदेव भगवान ध्यान कर रहे थे सीताराम जी की मानसिक सेवा आंखें बंद किए मानसिक पूजन कर रहे थे और नाभाजी महाराज हाथ में पंखा लिए सदगुरुदेव भगवान को मक्खी मच्छर तंग ना करें इनके भजन में कोई विघ्न ना पड़े कोई व्यवधान ना पड़े देखो संत को गुरु को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं अवगुण को सेवा की आवश्यकता होती तो घर ना छोड़ते घर बसाते उनके बच्चे होते अपने बच्चों से सेवा कराते अगर संतों को सेवा की इच्छा होती सेवा की चिंता होती तो काहे को घर छोड़ के संत बनते वृंदा बन जाते ये प्रवाह संतों को कहा थी और ये प्रवाह जिनको होती है कि कोई हमारी सेवा करे ऐसे लोग गृहस्थ का त्याग नहीं कर सकते गृहस्थ का त्याग करके अकांत में अकेले कहीं चले जाना ये वही जा सकता है जिसको सेवक नहीं चाहिए बल्कि स्वयं सेवक बनना है जिसको सेवा चाहिए सेवक नहीं चाहिए वही व्यक्ति गृहस्थ का त्याग कर सकता है नहीं तो गृहस्थ छोड़ते समय व्यक्ति यही सोचता है क्या खाएंगे कहाँ खाएंगे बीमार हो गए कौन सेवा करेगा बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा सेवक चाहिए सबको जो संत है उनको सेवक की आवश्यकता नहीं लेकिन सेवक की भावना देख करके सेवा लेते हैं किस लिए सिर्फ उनकी भावना का आदर करते हैं सदगुरुदेव भगवान को तो कोई बाहर का व्यवधान विघन कर ही नहीं सकता था उस समाधि में श्री सीताराम जी की उपासना उनकी मानसिक सेवा करते थे गुरुदेव की उपासना में कोई विघ्न ना पड़े इसलिए पंखा लेके हवा करते थे गर्मी से बचाने के लिए मक्खी मच्छरों से बचाने के लिए केवल सेवा और संतों का शीत प्रसाद इन दोनों से मन इतना पवित्र हो गया पंखा करते ध्यान नहीं करते थे बल्कि गुरु जी के भीतर झांकते थे गुरु जी समय क्या कर रहे हैं आंख बंद करके सदगुरुदेव भगवान भीतर क्या कर रहे हैं अंदर झांकते थे और किसी के अंदर कोई झांक सकता है जो स्वयं पूर्ण नहीं है वो पूर्ण के भीतर कैसे प्रवेश करेगा पूर्ण हुए बिना पूर्ण संत की पूर्णता पहचान कर ही नहीं कोई सकता संत भीतर से क्या है कौन जान पाएगा अरे संत की तो छोड़ो हम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढते हैं खूब इंक्वायरी करते हैं लेकिन भीतर से वो क्या है नहीं पता चलता ये तो बाद में भेद खुलता है कि ये कैसा है ऐसे हम अपने बेटे के लिए बहू ढूंढते हैं बहुत परीक्षण करते हैं अंत में पास कर देते हैं बहुत अच्छी जोड़ी बहुत बढ़िया है खूब नहीं भेगी जब हर प्रकार से ओके हो जाती है तब घर में बहू आती है लेकिन बाद में सास कहते मुझको क्या पता तू ऐसी निकलेगी इसका मतलब भीतर कोई किसी के घुस नहीं सकता जब संसारी लोगों के भीतर दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता कि भीतर से क्या है जो संसार से उस पार संत भला उनके भीतर कौन प्रवेश कर सकता है ये जो कहावत है ना कि गुरु बना जानकर किसी की हिम्मत है कोई संत के भीतर प्रवेश कर जाए कि क्या है भीतर और जब भक्त भीतर हम प्रवेश करते हैं ना तो फिर ये बाहर का जो ढांचा है कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बाहर से साधारण ढांचे वाला व्यक्ति भीतर से क्या है नाभाजी महाराज क्या दर्शन करे अपने सदगुरुदेव भगवान के भीतर बाहर से संत दाढ़ी वाले हैं और भीतर से वृंदावन के संत साड़ी वाले होते हैं बाहर से अग्रदेवाचार्य जी महाराज पुरुष के रूप में आंखें बंद किए और भीतर से कौन है भीतर से सीताराम जी की सखी जिनका नाम है चंद्रकला भीतर से चंद्रकला सखी पंखे से नाबाजी हवा कर रहे हैं गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं बाहर से और जब भीतर का गुरुदेव के क्या देखते हैं कि सदगुरुदेव भगवान चंद्रकला नाम की सखी अपने सीताराम जी को अपने हाथों से सजा रही है कभी तिलक कर रही है कभी माल्यार्पण कर रहे हैं देख रही है सुंदर माला का निर्माण हुआ फूलों की सीताराम को दान कराने के लिए जो ही सखी ने आगे हाथ बढ़ाया चंद्रकला सखी ने जो ही आगे हाथ बढ़ाया माल्यार्पण करने के लिए नाभाजी देखकर के हैरान हो गए भीतर देखा ना तो सखी दिखाई दी ना सामने सिंहासन पर सीताराम जी दिखाई दी दृश्य ही बदल गया क्या देखा एक समुद्र ऊंची ऊंची तरंगे उठ रही है तूफान उठ रहा है भीतर देखा एक नौका को जिसमें बहुत सा सामान था कुछ लोग बैठे हुए थे उसमें जो नौका का मालिक था सामान का मालिक वो चिल्ला रहा है गुरुदेव भगवान बचाओ कृपा करो त्राही माम त्राही माम गुरुदेव बचाओ वो कौन थे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के शिष्य थे जो नौका के द्वारा समुद्र में व्यापार कर रहे थे नौका जा रही थी तूफान आ गया अब तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली पता चल जाता कि तूफान कब आएगा उस समय नहीं ज्ञान होता था अब वो सेठ को था कि बस अब मैं मरा अब मुझको सदगुरुदेव भगवान चाहे तो बचा सकते अपने गुरुदेव को पुकार रहे थे और देखो श्रद्धा का रिश्ता कितना विचित्र होता है गुरुदेव भगवान को सीताराम जी नहीं अब शिष्य दिखाई दे रहा है नौका डूब रही है श्री अग्रदेव आचार्य जी महाराज मनी मन विचार करते हैं कि मैं तो सीताराम जी का चिंतन कर रहा था यह अचानक दृश्य तिरहित हो, तो हो गया और यह समुद्र में नौका डूबते हुए सेठ चिल्लाते कहा से बीच में आ गया मेरा मन किधर चला गया फिर मन हटाया फिर सीताराम जी में लगाने की कोशिश की फिर वही समुद्र में तूफान नौका डबा रही है भगत जी चिल्ला रहे हैं गुरुदेव भगवान रक्षा करो फिर मन में चाह रहा है कि दृश्य कहां से आ गया मेरा मन कहां भटक गया कहां चला गया फिर हटाने की कोशिश की लेकिन सीताराम जी को माल्यार्पण नहीं कर पा रहे क्यों फिर वही जहाज आ जाता है ध्यान में ये दृश्य सिर्फ गुरुदेव ही नहीं देख रहे हैं जो पंखे से हवा कर रहे हैं श्रीनाभक जी महाराज वो भी दर्शन कर रहे हैं गुरुदेव के भीतर मन में समय क्या चल रहा है देखो विचित्र खेल गुरु शिष्य दोनों एक से एक बढ़कर ऐसी जोड़ी बहुत कम मिलती है पूर्ण गुरु पूर्ण शिष्य पंखे से आवा तो कर ही रहे थे जोर से हवा का पंखा टाया ऐसे हवा की नौका को किनारे लगाने के लिए अनुकूल वायु चलाने के लिए तूफान बंद करने के लिए और गुरुदेव से कहा अब कीजिए ध्यान नो हो जाएगी पार और सचमुच में नो का किनारे लग गए और गुरुदेव भगवान जो चिंतन कर रहे थे फिर प्रारंभ हो गया सीताराम जी सामने चंद्रकला सखी अब सीताराम जी की सेवा में आ गए मानसिक सेवा पूर्ण करके जब आंख खोली तो सदगुरुदेव भगवान श्री नाभ अग्रदेवाचार्य जी महाराज बोले कि अभी अभी कौन बोला था पंखा बगल में कांक में दबाकर हाथ जोड़े गुरुदेव ही आपका दास हैरान हो गए सदगुरुदेव कि मेरे भीतर प्रवेश कर गए बस यही है शिष्य की मंजिल गुरु के भीतर प्रवेश कर जाए गुरु को जान लिया तो सब कुछ जान लिया गुरु को पा लिया तो सब को पा लिया इसलिए भगवान ने कहा संत मिले तो मैं मिल जाऊं संत न मोते न्यारे इसी का नाम है मिलन संत मिले तो मैं मिल जाऊं संत न मोते न्यारे संतों के दर्शन अलग बात है उसका भी महत्व है संत दर्श जिमी पातक संतों के दर्शन से पाप कटने लग जाते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनिया तुलसी संगत साधु की हरे कोटी अपराध दर्शन मात्र से लेकिन नाभाजी जैसे महापुरुष संत जिन्होंने अपने गुरु को पा लिया था दीक्षा लेकर के तुम गुरु वाले तो बन जाते हो लेकिन ध्यान रखना अभी गुरु को पाया नहीं संत मिले तो मैं मिल जाऊं संत नर। बाहर से दिखते हैं दाढ़ी साड़ी वाले और भीतर से हैं साड़ी वाले गोपी हैं भीतर से सखी है बाद में यही स्थिति नावाजी महाराज की भी हो गई थी वो भी सखी आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं कोई कठिन रास्ता नहीं है खाली चाहत की आवश्यकता है और कथा सुन करके चाहत हो ही जाती है बिन सत्संग न हरी कथा ते बिन मोह नहीं भाग और मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग चाहत प्रेम ये हो जाएगा बार बार कथा सुनो सब ध्यान किया करो तुरंत रस आता है ध्यान में और और साधने कुछ देर बाद रस देती हैं और ध्यान तुरंत रस देता है बस थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है इसलिए कहा ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है ज्ञान घन श्याम का दीवाना बना देता है वो ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है ज्ञान घन श्याम का दीवाना बना देता है वो दिल को गोकुल कभी बरसान बना देता है दिल को गोकुल कभी बरसान बना देता है वो दिल को गोकुल कभी बरसान बना देता है घन का दीवाना बना देता है ध्यान का दीवाना बना देता है जादूकर सबको परवान बना देता है जादूकर सबको परवान बना देता है वो दिल को गो फुल कभी परसान बना देता है दिल को फुल कभी बरसान बना देता है धन घन श्याम कभी मान बना देता है धन घन श्याम कभी मान जोर प्रेम से दिन रैन ध्यान करते जो उन्हें और प्रेम से दिन रैन ध्यान करते जो प्रेम से दिन रैन ध्यान करते जो उनके जीवन को ये सुहाना बना देता है उनके जीवन को ये सुहाना बना देता है वो दिल को गोकुल कभी परसान बना देता है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 दर्द आंसुओं से जो भी जीवन में गिर दुख दर्द जो आंसुओं से जीवन में हो गिर दुख दर्द आंसुओं से जो भी जीवन में उनके रोने को ये तराना बना देता है उनके रोने को ये तराना बना देता है। दिल को फुल कभी परेशान बना देता है दिल को फुल कभी परेशान बना देता है ज्ञान घन शाम कभी वान बना देता है ज्ञान घन शाम कभी जिस चंचल मन की नहीं मिटती कभी भटकन जिस चंचल मन की नहीं मिटती कभी भटकन जिस चंचल मन की उनके मन को भी उनके मन को भी उनके मन को भी ठिकाना बना देता है उनके मन को भी ठिकाना बना देता है मोदिल को दो कुल कभी बरसाना बना देता है दिल को गो कुल कभी बरसाना बना देन घन श्याम का दीवाना बना देता है ज्ञान घन श्याम का दीवाना बना देता है मोदिल को दो कुल कभी बना देता है दिल को गोकुल कभी बरसाना बना देता है ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है ध्यान घन का दीवाना बना देन घनश्याम का दीवाना बना, बना देता है और दिल को ही गोकुल तो कभी बरसाना बना देता है बैठे हैं जयपुर में लता नाम के उस पावन स्थल पर कभी जहां पर गालव ऋषि ने तप किया था पहाड़ी की चोटी पे जयपुर में शरीर बैठा है जयपुर में और स्वयं कहा है अवधपुरी में अपने सीताराम जी की सेवा में वो दिव्य आत्मा चंद्रकला सखी के रूप में दिव्य चिन्ह में भाव देह धारण करके अपने प्रिया प्रीतम श्री सीताराम जी की सेवा में तन जयपुर और मन अवधपुर और हम लोगों के साथ उल्टा होता है तन चला गया वृंदावन तन वृंदावन और मन खुद की खबर में मन कहां, कहां चला गया दो दिन के लिए वृंदावन गए सो बार घर में फोन किया सब ठीक तो है सब खैरी से तो है लगता कि मेरे बिना घर चल ही नहीं सकता उस समय भूल जाते हैं कि जब हम सदा के लिए जाएंगे तब हमारे घर को कौन संभालेगा जो लोग दुनिया से चले जाते हैं क्या कभी उनके घर उजड़ते देखे जो माता पिता दुनिया से सदा के लिए संतान को छोड़ के चले गए क्या उनके बच्चे भूखे मरते देखे जिनके मां बाप नहीं है क्या बच्चे भूखे मर जाते हैं क्या उनके विवाह शादियां नहीं होती क्या उनको रहने के लिए मकान नहीं मिलता लोग भूल जाते हैं कि सृष्टि का पालन करने वाले परमात्मा हैं प्रत्येक के भाग्य के अनुसार वो सबका पालन कर रहे हैं किसी को रूखी सूखी देकर किसी को चिपड़ी चुपड़ी कर्मों के अनुसार लेकिन रोटी सबको मिलेगी रूखी सूखी चिकली चुपड़ी ये कर्म है जीव के अपने लेकिन मिलेगी सबको अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम और दासमलू का कह गए सबके दाता दो दिन के लिए वृंदावन चले जाते हो सोचते हो कि घर कैसे चलेगा दुकान कैसे चलेगी ये सोचते हो समय भूल जाते कि जब सदा के लिए संतान मकान दुकान छोड़ के जाएंगे तो उस समय भी तो चलेंगे तो क्यों दो दिन दो दिन में भी उसको भी हम ईमानदारी से प्रभु के अर्पण नहीं कर पा रहे हैं बीच बीच में फोन करते हैं कहा जिसे घर को हम कभी छोड़ते नहीं जिसे घर को हम कभी छोड़ते नहीं जाने पर फिर क्यों लौटते नहीं जाने पे, पे, पे फिर क्यों लौटते नहीं एक भगत जी थे संत बार बार आते भजन करो ना महाराज अभी समय नहीं बच्चे बड़े हो जाएं हो गए बड़े पढ़ लिख लिए महाराज अभी विवाह हो जाए बच्चों का तब करेंगे भजन विवाह भी हो गया महाराज और बड़े हो जाए आगे पोते भी हो गए भजन करो चलो वृंदावन कुछ समय तक चलो कथा में महाराज घर कैसे चलेगा दुकान कैसे चलेगी संत ने कहा तुम्हारे पास तो बहुत नौकर है सब संभाल लेंगे चलो एक सप्ताह के लिए महाराज नौकर तो हैं लेकिन बिना मेरे बोले बिना मेरे कहे ये काम नहीं करते जब भी संत आते अपने पास बैठाते कहते महाराज फुर्सत नहीं है काम से और आज वही भगत जी जब सही छूट गया संत को पता चला अब आ गए देखा लाश पड़ी है अब उसकी लाश से संत कहते हैं संत उस मृत व्यक्ति से कह रहे हैं जिसे घर को हम कभी छोड़ते नहीं जाने पर फिर क्यों लौटते नहीं जाने पर फिर क्यों लौटते नहीं जाने पर फिर क्यों लौटते नहीं कहते थे मेरे चापले क्यों बोलते नहीं चुप चापले yeah दुनिया में अनजानी दुनिया से सब तो ही जान नहीं जाने पे फिर क्यों लौटते नहीं जाने पे फिर क्यों लौटते नहीं इस भजन में एक प्रश्न किया गया है पूरा भजन बार बार एक प्रश्न को दोहरा रहा है अगर तुमको इतना संसार प्यारा है घड़ी भी छोड़कर जिसके लिए भजन नहीं कर सकते एक घड़ी भी छोड़ने को तैयार नहीं ईमानदारी से एक घंटा भगवान को दे दे एक दे, दे तो प्रश्न है जब इतना प्यारा है ये संसार तो इसको छोड़कर के जाते क्यों और सदा के लिए क्यों छोड़ जाते हो इतनी सी बात बस सोचते नहीं आनी जानी दुनिया का बना तो दीवाना इतना से नहीं सोच सकते आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है पंजाबी में खोता गधे को भी कहते हैं जो केवल बोझ ढोता है मिलता कुछ नहीं केवल बोझ ढोता है उसका नाम खोता है आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है दोनों अर्थ करके देख लेना खोते का मतलब गधा भी होता है किल ग्रीस्त का भोज ढोया मिला कुछ नहीं जैसे आए थे खाली चल दिए सासों की पूंजी गंवा कर चल दिए कुछ बचाए आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है। अब इसका दूसरा अर्थ है खोना जिसने पाया है खोने के लिए पाया है आज तक जो भी हमने पाया या पाएंगे या पा रहे हैं सब खोने के लिए मृत्यु इंतजार कर रही है कहती है कि बच्चों कर ले इकट्ठा तू तो मुझको भूल गया मैं तुझको नहीं भूलूंगी क्योंकि तू मेरे घर में रह रहा है इस मृत्यु इसका धरती का पृथ्वी का नाम है मृत्युलोक अर्थात मृत्यु का घर हम किसके घर में रह रहे हैं सोचो हमारे घर में मकड़ी जाला बना ले और हमारी दृष्टि पड़ जाए उसमें भी दिवाली के दिन हाथ में झाड़ू ले ना क्या करेंगे घर उजाड़ देंगे क्यों हमारे घर में बनाया है जंगल में जाके बनाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा हमारे घर में तुम घर बनाए हम कैसे तुमको रहने देंगे तो मकड़ी हमारे घर में घर बना रही है जब हमारी दृष्टि पड़ेगी झाड़ू फिर जाएगा तो हमने भी तो यही गलती की है अपना घर बसाया किसके घर में मृत्यु के घर में अपना घर बना लिया आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है जिंदगी को जो समझा जिंदगी से रोता मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है क्या समझ के आखिर तू इससे प्यार करता अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। मौत सबकी यानी है को न इससे छूटा तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा स्वास टूटते ही तेरे रिश्ते टूट जाएंगे बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाए तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे चीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन दे जिनको अपना कहता है कभी ये तेरे साथी है शमशान है मंजिल और ये बाराती लाकर शमशान तुझे चिता में सुलाएंगे अग्नि लगा करके खाक में मिलाएंगे तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे चीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन दे जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी शमशान है मंजिल और ये बाराती लाकर शमशान तुझे चिता में सुनाए अग्नि लगा करके खाक में मिलाए तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे तेरे चाहने वाले कल तुझे बुला देंगे इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल कर गुनाहों से तोबा आके बस संभल जाए दम का क्या भरोसा है जान कब निकल जाए मौत ने जमाने को ये समान दिखा डाला कैसे कैसे उन्मत को खाक में मिलाड़ा याद रख सिकंदर के हौसले तो आ थे जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली अब न वो सिकंदर है और न उनके साथी बेशुमार सेना घोड़े और न उनके हाथी है और न उनके हाथी है और न उनके हाथी है कल जो, कल जो चलते थे अपनी शान सोबत पर तन करके और आज स्थिति क्या है शमा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर गरीब हो चाहे अमीर सबको लौट जाना है आखिर में बंदे शमशान ही ठिकाना शरीर की मंजिल है चिता और हमारी मंजिल अभी तक है ही नहीं कुछ भटक रहे हैं राह में ही है अनादिकाल से आत्मा माया में भटक रही है अभी तक इसको कोई ठिकाना मिला ही नहीं इसको पता ही नहीं कि हमारी मंजिल क्या है शरीर की मंजिल शमशान है जहां जाकर के सब की शान सम हो जाए बराबर हो जाए हमारी मंजिल हम भूल गए क्यों अपनी अपनी फिकरों में जो भी है वो उलझा है जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा देखो शरीर की जिंदगी हमारी जिंदगी नहीं है इस बात को समझो ये शरीर की जिंदगी है शरीर की पत्नी हमारी पत्नी नहीं है शरीर की है शरीर के बच्चे भी हमारे नहीं हैं शरीर के हैं जब शरीर ही हमारा नहीं तो शरीर से संबंधित लोग कैसे भला हमारे हो जाएंगे आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है और जिंदगी को जो समझा जिंदगी से रोता है यही जिंदगी हमारी शरीर की जिंदगी को हमने अपनी जिंदगी मान लिया अरे कार के एक्सीडेंट होने से कार कहीं चकना भी हो जाए और हमारा कुछ ना बिगड़े खुशी होती है क्योंकि कार की जिंदगी भले समाप्त तो हो गई हमारी जिंदगी है तो शरीर गाड़ी है इसकी सीमा है इसके जीवन की एक वैलिडिटी है उसके बाद यह समाप्त तो हो जाएगी लेकिन तुम्हारी जिंदगी अमर है नई नंती शस्त्राणी नई दहति पावका हमारा जीवन अमर है इसने जब तक हम अमर लोक में नहीं जाएंगे जब तक उस अमर परमात्मा को नहीं पालेंगे तब तक इन झूठी जिंदगियों को अपनी जिंदगी मान करके डिस्टर्ब होना पड़ेगा कोई दुख से नहीं बचा सकता मीरा की जिंदगी थी कौन सी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए संसार में उसके पति थे कुंर भोजराज संसारी की जिंदगी के पति कुर भोजराज और उसकी आत्मा के पति ब्रजराज इसलिए कहती है मारो चुड़लो अमर हो जाए मैं अमर सुहागिन हूं अचल सुहागिन हूं मैं कभी विधवा नहीं हो सकती मीरा जो श्रृंगार करती थी वो अपने श्री कृष्ण पति के ऊपर जाके सिर मोर मुकुट मेरू पति सोए इसलिए शरीर के पति मरने के बाद भी मीरा की मस्ती में कोई आंच नहीं आई क्यों रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया दुख भी दुखी हो गया मैं कहां फंस गया पति की मृत्यु का दुख स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख है संतान का न होना गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा दुख है दुनिया की सारी खुशियां एक ग्रिस्त को दे दी जा केवल उसके भाग्य में संतान का सुख ना हो सृष्टि के सारे सुख मिलकर भी गृहस्थ को सुखी नहीं कर पाते क्यों का जो सबसे बड़ा सुख है संतान वंश परंपरा ये जिसकी ना हो उसको सब दुनिया सुनी लगती है सारा जीवन सुना उसका जिसके घर संतान नहीं सुंदर मंदिर भी सुना है जिसमें श्री भगवान नहीं और उस मीरा की कोई संतान नहीं हर नारी के दो सहारे हर नारी के दो सहारे पुत्र और पति जिसके ये दोनों न रहे हैं उसकी है क्या गति इससे बड़ा स्त्री इस के लिए कोई दुख हो सकता है जिसके सर पे पति ना हो जिसकी गोद भी सूनी हो कोई है ही नहीं और मीरा की यही स्थिति थी ना पति था और ना आगे संतान थी उसके बाद भी मीरा नाचती है विष आया विष पी के भी मीरा नाची कांटो के सैया पर फुर्सत से सोई सपने में रात भर ठाकुर जी के